आज एक जून दो तो हज़ार सत्रह गुरुवार का दिवस है और हरिहर हरिहिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग काश्मीर शो के अध्ययन के क्रम में स्पंदकारिका का द्वितीय अध्ययन कर रहे हैं दूसरी बार हम इस क्रम में स्पंदकारिका इस, इस आश्रम में पढ़ रहे हैं और जिसके क्रम में हम पिछले हफ्ते तक करीब आठ सूत्रों पर अपनी चर्चा पूरी कर चुके हैं अब तक के और आने वाले अन्य दो सूत्रों में भी परमेश्वर शिव या चैतन्य या सार्वभौम चेतना ये क्या है उस पर फोकस किया गया था उस पर ध्यान दिया गया था कि परमेश्वर का अनुचिंतन कैसे करें परमेश्वर क्या है और वो कैसा है क्योंकि हम जब उसके स्वरूप को समझते हैं पहले तदनंतर उससे हमारे हृदय में एक लगाव पैदा होता है और तब हम उस अंतरयात्रा पर जाने की क्षमता प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी आत्मचेतना को परमेश्वर के स्वरूप के, के रूप में पहचान सकते तो सबसे पहले जैसा इसका सूत्र था यस्य उन्मेष निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदेव तम शक्ति चक्र विभो प्रभव शंकरम स्तुम इस सूत्र से शुरू करके कि यश्य उन्मेष निमेश निमेशा जिसके उन्मेष और निमेश के द्वारा जगत प्रलयोदय जगत का प्रलय एवं उदय हो जाता है उस शक्ति चक्र के स्वामी तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमा मैं उस शंकर को प्रणाम करता इस तरह से उस एक पहले आरंभिक श्लोक के द्वारा हम अपना मार्ग निर्धारित करते हैं कि हम उस शंकर की ओर बढ़ रहे हैं उस यात्रा पर और हम उस शंकर को प्रणाम क्यों कर रहे हैं अभी आप कहेंगे हम तो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं और हम शंकर को प्रणाम करने की बात करते हैं कि जो हम जानते हैं कि प्रणाम में प्रणाम करने वाला और प्रणाम तीनों एक ही श्रोत से निकले हैं लेकिन चूंकि आज हम यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं अभी हम यात्रा पूरी नहीं कर चुके अभी हम ज्ञानी होने गए हैं हम उस ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं इसलिए हम उस अपने लक्ष्य को प्रणाम कर रहे हैं कि जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्रणाम कर रहे हैं अन्यथा प्रणम में कोई नहीं है और प्रणाम करने वाला भी कोई नहीं है दोनों में कोई भेद नहीं है और प्रणाम करने की क्रिया जैसे पूजा पूज्य और पूजक ये तीनों एक ही स्रोत से निकले हैं इन तीनों का मूल स्रोत एक ही है पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है और उसमें जो त्रिपूतिक तीन दिखाई देते है इसलिए इस सिस्टम का नाम त्रिक रखा गया कि इसमें हमको तीन हमेशा दिखाई देते हैं कि एक वस्तु है एक वस्तु को देखने वाला और एक उस देखने की क्रिया दोनों के बीच की अंतर क्रिया जैसे गीत है गीत को गाने वाला है तो एक गीत है और एक गीत को सुनने वाला है एक चिड़िया चहकती है और हम उस चिड़िया को चहकते हुए सुनते हैं सचमुच में विज्ञान इस बात को अच्छी तरह से तस्दीक कर चुका है कि ये तीनों एक ही स्रोत से निकलने वाली तीन अलग अलग धाराएं हैं इनमें तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है यानी पारमार्थिक रूप से ये तीनों एक ही स्रोत से निकलने वाली तीन धाराएँ हैं ये बात हमको आरंभ में समझ में आ जाना जरूरी है उसके बाद के यहाँ तक के दस नंबर तक के श्लोक में परमेश्वर के स्वरूप को वर्णित किया गया है बताया गया है कि परमेश्वर क्या है और वो शिव कैसे हैं उसके बाद में फिर योगियों की स्थिति बताई है जो योग के द्वारा अपने उस यात्रा को आरंभ करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं उनकी क्या है स्थिति तो हमने पूर्ववर्ती सूत्रों में देखा कि वो चैतन्य स्वरूप है और वो चैतन्य और चेतना में क्या फर्क है चैतन्य वो है जो चेतना का मूल स्रोत है जितने संसार में चैतन्यता है वो समस्त उसी स्रोत से आती है इसलिए वो चैतन्य है चेत चेतन एक छोटा शब्द है वो सीमित जीव के बारे में हम कहते हैं कि ये चेतन है और जब हम चैतन्य की बात करते हैं तो चैतन्य वो है जिसने सबको चेतना दी है जिसके द्वारा हर कोई चेता हुआ है चेतने का मतलब एक मतलब है हमारी चेतना जो हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ ये हमारा विमर्श कि मैं कौन हूँ ये जानना ही एक सबसे बड़ी चेतना का प्रमाण है और दूसरा इसका मतलब अस्तित्व कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वो चेतन है जैसे एक पत्थर भी है और जो एक जल भी है झरना भी है आकाश भी है जो कुछ भी अस्तित्व में है वो चैतन्य कहलाता है। आरंभिक रूप से पूजा का भी महत्व है पूजा का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि हमको एक विहंगम दृष्टि मिलती हम पूजा किसकी करते हैं पत्थर की करते हैं आप पत्थर प्रतीक है सोने की भी मूर्ति बना सकते हो लेकिन सोना भी उतना ही जड़ा है जितना पत्थर सोने में और पत्थर में दोनों के जड़ता में कोई फर्क नहीं सोना भी उतना ही जड़ है पत्थर भी उतना ही जड़ है और किसी भी और वस्तु की भी आप मूर्ति बनाओ पीतल की बनाओ लेकिन वो समस्त जड़ वस्तुओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तो हमारी आरंभिक मान्यता ये है कि हम अपनी यात्रा जड़ पदार्थ से शुरू करें अगर एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है तो वो सबसे कम समझ वाले जो स्टूडेंट है जो सबसे कम समझ वाला विद्यार्थी उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करेगा वो किसी इंटेलिजेंट या बहुत ज़्यादा तीव्र दिमाग वाले बच्चे के ऊपर इसलिए उसको उसकी चिंता नहीं है कि वो तो सब समझ ही लेगा लेकिन मुझे उस स्तर से पढ़ाना शुरू करना है जहाँ पर कि वो कम से कम दिमाग वाला भी समझ सके तो हमारा जो पूजा करने का जो सबसे बड़ा महत्व वो यही है कि हम समझ सकें ये जड़ जो वस्तु है उस जड़ता में भी परमेश्वर उतना ही है जितना चेतन में और जितना हम उसको अपने दिमाग को परिपक्व होने के बाद समझते हैं कि वो हमारी चेतना ही वास्तव में परमेश्वर है जिस जो मैं हूँ ये बोलने वाला परमेश्वर ही और कोई बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये जो चेतना है आपके भीतर जो आपको अपना विमर्श करवाती है जो बताती है कि मैं हूँ ये मात्र चेतन्य ही हो सकता है और वो चेतन ही परमेश्वर है वही शिव है और यही बात हम नहीं जानते और इसीलिए संसार भर की दौड़ है प्रतिस्पर्धा है लड़ाई है वही झगड़े हैं क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते कि हम कौन हैं हम अपने चमड़ी के भीतर अपने आप को मानते हैं और सामने वस्तुएं और व्यक्तियों को जानते हैं ये जो भिन्नता है इन भिन्नता का स्रोत एक ही है जैसे दो पत्तियाँ नहीं जानती कि दोनों को एक ही जड़ से पानी मिल रहा है और दोनों की जड़ एक ही है दोनों पत्तियाँ अगर हम देखें तो उनको वो दृष्टि नहीं है कि वो देख सकें कि उनको दोनों को श्रोत एक ही है अगर वो दूसरे को जहर देगी तो जहर उसी जड़ को पहुंचेगा, जिससे वो खुद भी पोषण प्राप्त करे। यानी संसार के अंदर हम जो क्रिया करते हैं अच्छी या बुरी वो सामूहिक रूप से वो हम पर लौट आती है अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हम तक लौट आता है हम कुछ बुरा करते हैं तो हम तक लौट आता है क्योंकि हम एक यूनिट की तरह है। जैसे कि एक चलती हुई कार उसमें एक टायर सोचे कि मेरे को ज़बरदस्ती नीचे लगा दिया और इस सीट ऊपर जाके बैठ गई तो मैं अपना काम ठीक से नहीं करूँ तो जब वो अपना काम ठीक से नहीं कर देगा तो पूरी कार को उसको भुगतना पड़ेगा वो पूरी कार खराब होगी उस कार की उपयोगिता खत्म हो जाएगी इसलिए हर पुर्जा अपनी जगह महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं कह सकते ब्रेक का महत्व नहीं है एक्सिलेटर का महत्व नहीं है कि टायर का महत्व नहीं है उसमें हर चीज़ का महत्व है ऐसे ही हमारा संसार भी एक इकाई है जिसमें हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा ये संसार अपना स्वरूप निर्धारित करता है अगर हम संसार में अपने इस शरीर के स्वार्थ के हेतु ही मात्र काम करेंगे तो वो परिणाम पूरे संसार को भुगतना और हम अगर उस दृष्टि से काम करेंगे कि ये संसार एक यूनिट है हमको अपना जो काम दिया गया है उसको हमको सिद्धता से ईमानदारी से और मोहब्बत से करना है तो ये संसार बेहतर स्थान बन जाएगा रहने लायक और उसी का नाम धर्म या अध्यात्म है कि जब हम इस संसार को बेहतर रहने लायक स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि संसार बेहतर बने उस बेहतरी में हर एक को अपना अपना कर्तव्य प्रमे प्रेम और लगन लगन से करना जरूरी हो जाता है। तो परमेश्वर का स्वरूप हमने समझा कि वो जो चेतना है वो जो चैतन्य है वो जड़ को भी चेतन कर देता है वो जिसको स्पर्श कर देता है आत्मबल का स्पर्श जहां होता है इसके पहले हमने वही पढ़ा था कि जहां आत्मबल का स्पर्श होता है वो चेतन हो जाता है तो उसके स्वयं के चेतन में क्या शंका है वो जैसे आपकी आँख है आपकी आँख जड़ है आपकी आँख क्या कर सकती है आप उसको निकाल कर रख दो तो कुछ नहीं कर सकते आपके कान क्या कर सकते हैं? मुर्दे के कान कभी सुन सकते हैं क्या मुर्दे की आँख देख सकती है मुर्दे की जबान बोल सकती है या चख सकती है क्या बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उसके अंदर वो चैतन्य है वही देखता भी है वो इनको करण बोलते हैं ना इन उसके चैतन्य के औजार हैं जिसके द्वारा देखता है जैसे कुछ औजारों के द्वारा डॉक्टर सर्जरी करता है कुछ औजार के द्वारा झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है किसी औजार के द्वारा हम खेती करते हैं ऐसा ही वो हमारे शरीर के अंदर एक औजार है जैसे आँखें कान है लेकिन औजार अपने आप में क्या है कभी हल अपने आप चल सकता है कभी गाड़ी अपने आप चल सकती है क्या कोई भी कार्य अपने आप हो सकता है उसको करने वाला कोई है एक चेतना है जो उस कार्य करता है अब आपको एक मटका मिला जो वैज्ञानिकों ने बताया पाँच हजार साल पहले बना था अब मटका तो मटका ही है लेकिन सिद्ध क्या होता है सिद्ध कुमार होता है मटका सिद्ध नहीं होता सिद्ध कुमार होता है कि पाँच हजार साल पहले एक कुम्हार था एक कला थी जिससे कि मटका बना यानी जो कार्य है उससे कर्ता सिद्ध होता है कार्य परमा ये जो पूरी दुनिया है कार्य है वर्क है और इस कार्य के द्वारा परमात्मा सिद्ध होता है किसी भी कार्य को जब देखे अगर एक लेखक एक कविता है हम देखते हैं चलो हमको नहीं मालूम लेकिन ये तो तय है कि किसी कवि ने लिखी हम हो सकता है उसके बारे में नहीं जानते ये अलग मुद्दा खोज करने पर हो सकता है फिर जान भी जाए लेकिन अगर कोई कार्य है तो कोई ना कोई तो है जिसका इसमें प्रयोजन है अगर निष्प्रयोजन अपने आप तो कोई कविता कागज पर उतर नहीं आएगी कोई अपने आप तो मटकी बननी जाएगी जब भी हमको कोई भी कार्य दिखाई देता है तो उसके पीछे एक करता है तो ये ब्रह्मांड जब हम इतनी मटकी को देखते हैं और समझते हैं कि कुमार है तो इतने बड़े ब्रह्मांड को देखकर क्या हमारे हृदय के अंदर इस विश्वास नहीं आ जाता कि निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड का एक करता है जिसका प्रयोजन था इस खेल को खेलने का या इस ब्रह्मांड को बनाने का और ये परमेश्वर जब ब्रह्मांड को बनाता है तो उसके पास निश्चित रूप से कोई निमित्त कारण नहीं कोई मिट्टी नहीं है कि उस मिट्टी से उसने मकान बना दिया उसमें उसने अपने स्वरूप से इसको बाहर निकाला और वही अपने स्वरूप में इसको वापस समेट लेता है तो इस खेल में इस क्रिया में शिव पांच कृत्य करता है उस पाँच कृत्यों के नाम है सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह ये पांच कृत्य हैं। हम कभी कोई काम करते हैं तो हमें क्रम से करते हैं जैसे अगर मान लो एक रेत का धरोना बनाया तो उस रेत का धरोधा बनाया फिर थोड़ी देर तक हम उसको निहारें या उससे खेलें उसके बाद में उसको नष्ट कर दिया हमने एक छोटा सा कोई भी काम किया हाथ में लिया तो वो उसकी सृष्टि होती है जब हम उस कार्य को कर रहे होते हैं तो उसकी स्थिति होती है जब हम उस कार्य को कर चुके होते हैं तो उसका संवार हो जाता है हम भी वैसे वैसे करते हैं जैसे परमेश्वर करता लेकिन परमेश्वर के करने में एक बड़ी विचित्र बात है कि ये समस्त कार्य वो एक साथ करता है सृष्टि भी करता है उसी समय स्थिति भी होती है और उसी समय संवार भी होता है आप ये देख लो एक व्यक्ति औसतन सत्तर अस्सी साल जीता है तो उसकी सृष्टि अस्सी साल पहले हुई फिर अस्सी साल तक उसकी स्थिति रही और उसके बाद में उसका संवार हो गया एक मच्छर तीन से पाँच दिन जीता है तो उसकी सृष्टि हुई आपसे बहुत बाद में लेकिन वो बहुत पहले आप उसका संवार हो गया कुछ चीज़ें क्षणभर के लिए आती हैं एक बिजली के कौन चमकती है क्षणभर के लिए और क्षणभर में चली जाती है उसका जीवन उतना सही है तो सृष्टि स्थिति संवार वो सतत चलते ब्रह्मांड की भी एक है उसको कुछ अरब बरस लगता है पूरी ब्रह्मांड मंत्र है पूरा ब्रह्मांड वो अपने आप में समेट लेता है योगी वो है जो ब्रह्मांड में उस कर्ता को देखे जैसे कि एक मटकी देख के एक मोहन जोदोड़ हड़प्पा की अगर एक मटकी मिले तो वो समझते हैं कि नहीं पाँच हज़ार सेल पहले यहाँ पर कोई कुम्हार रहता था जिसने ये मटकी बनाई वहाँ पर अगर हमको ईंट मिलती तो हम कहते नहीं नहीं ईट को बनाने वाला भी था वहाँ पर कोई चित्रकार चित्र मिल जाए हम कहते हैं चित्रकार भी था तो कार्यों को देख के हम कर्ता के बारे में पूर्ण अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ निश्चित रूप से कोई कर्ता था वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का जो वो कर्ता है उस कर्ता को ही देखता है योगी उस कार्य को नहीं देखता जैसे कि वैज्ञानिक चीज़ को देख के समझता है कि हाँ इस पुरातन सिक्का ढलावा मिला पाँच हज़ार साल पुरान है वो टकसाल थी जिसके द्वारा ये सिक्का ढला गया ऐसे ही योगी की दृष्टि में पूरा संसार जब भी देखता है तो उसको सब संसार में सिर्फ परमेश्वर दिखाई देता है जिसको भक्ति मार्ग लोग बोलते हैं जित देखूँ तित तू मैं जिधर देखूँ मुझे वो तू ही तू दिखाई देता है तो परमेश्वर को देखने की दृष्टि योगी की होती है जब वो संसार में एक पत्थर को देखता है चाहे वो झरने को देखता है चाहे सूर्य चंद्र आकाश को देखता है चाहे सुख को देखता है दुख को देखता है उसको हर जगह मात्र परमेश्वर दिखाई देता है तभी वो बोलते हैं जित देखूँ तित् तू और जब वो अंतर्मुखी हो जाता है अपने भीतर अपनी स्वयं की चेतना को देखता है कि मैं कौन हूँ जब मैं बोलने वाला कौन है शरीर के अंदर जो मैं के नाम से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब वो अंतर यात्रा करता है तो अंतरयात्रा करने के जो सर्वोच्च क्षण होते हैं जिसमें वो अपनी अंतरयात्रा के चरम पर पहुँचता है तो उसको वहाँ पर उसको पूरा संसार दिखाई देता है जिसे एक जोहरी को सोने की दुकान पर बैठता है तो उसको दिखता है कि अच्छा यहाँ पर कम से कम दस किलो सोना है उसको एक एक इंडिविजुअल डिज़ाइन ही दिखाई देती है कि इसके अंदर अंगूठियाँ कितनी हैं और माला कितनी है और मंगलसूत्र कितने हैं उसको इससे मतलब नहीं उसको तो मतलब है कि यहाँ दस किलो सोने की दुकान है क्योंकि उसके अंदर उसकी दृष्टि में वो रचित जो गहना है उनकी कीमत नहीं उसकी दृष्टि में तो मूल सोने की कीमत है तो जब भी वो दुकान देखता है तो उसको सोना दिखाई देता है और अगर वो कहीं चला जाए जहाँ सोने की खदान है और सोना दिखेगा तो उसको उसमें दुकान दिखाई देगी कि इसमें अपन दुकान लगा सकते हैं इस दस किलो सोने में बढ़िया दुकान लग जाएगी इसलिए उसकी दृष्टि में जब वो अंतर्मुखी होता है तो उसे संसार दिखाई देता है और जब बहिर्मुखी होता है तो उसे परमेश्वर दिखाई देता है तब तो वो समझता है कि ये अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों के बीच में मैं एक ही सत्य का दर्शन कर रहा हूँ वही सत्य बाहर भी है वही सत्य मेरे भीतर भी है जब वो बाहर उस सत्य का दर्शन करता है तो विकास करता है और जब वो भीतर सत्य के दर्शन करता है तो बोलते हैं वो संकोच करता है वो अपने भीतर अंदर से अंदर के अंदर चला जाता है और भीतर उतर के परमेश्वर के दर्शन करता है इसी को क्रम मुद्रा कहते हैं शिवशास्त्र में इसको क्रम मुद्रा कहते हैं और जो योगी इसमें निष्णात हो जाते हैं वो सतत क्षणभर में बाहर क्षणभर में भीतर देख सकते हैं और ये बात जब वो निष्णात भी होते हैं तो उसका दोस्त को भी पता नहीं लगती पड़ोसी को भी पता नहीं लगता किसी साथ में काम करने वाले को भी पता नहीं लगता कि इसकी दृष्टि में दिव्यता आ गई है वो सब कुछ देखता है परमेश्वर के रूप में और जब अंदर अंतरात्मा में दर्शन करता है तो उसको पूरा संसार दिखाई देता है और सारे संसार को जब देखता है तो उसे परमेश्वर या अंतरात्मा दिखाई देते हैं इस तरह से वो उसकी दृष्टि में अभेद आ जाता है कि न तो संसार अलग है न परमेश्वर अलग है परमेश्वर संसार एक ही हिस्से के दो रूप हैं जो मुझको अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं शुरू में अलग दिखाई देते थे अब अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं वो देखता है कि इधर की तरफ एक माला है सोने की उधर सोने सोने का डला है पर दोनों एक ही चीज़ है दोनों में कोई तात्विक रूप से कोई भेद नहीं ये बात उसको जब समझ आती है उसकी दृष्टि बदलती है ज्ञान मार्ग या जिस चीज़ की हम यहाँ उदाहरणा की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात हमारी दृष्टि बदलने की है कुछ भी करने की नहीं न कपड़े बदलने की है न धर्म बदलने की है न क्रियाएं बदलने की है ना आपके दिनचर्या बदलने की है अगर बदलने की कोई चीज़ है वो आपकी दृष्टि बदलने की आपकी दृष्टि बदली कि सारे संसार का नज़ारा बदल जाएगा और वो योगी आनंद और विस्मय से भर जाता है अब ये शब्द यहाँ पर अभी आएगा अपन अपन इसको आज की जो हिंग थोड़ा समझ है ये वाला एक बार लास्ट में हमने देख लिया था निज निज शुद्ध असमर्थस् कर्तव्य स्वाभिलाज कर यानी वो अपनी इच्छा से अशुद्ध और असमर्थ बन जाता है अपनी इच्छा से अपनी ही माया की शक्ति के द्वारा वो स्वयं असमर्थ बन जाता है और कर्तव्य स्वाभिलाजना वो संसार के कर्तव्य करने का अभिलाषी बन जाता है अरे मैं कुछ पालू अरे मैं कुछ खा लूँ अरे मैं कुछ मकान बना लूँ अरे मैं कुछ इंसान बनूँ कभी वो सोचता है कि मेरा अपना कोई अहंकार हो मेरा कोई वजूद हो इस तरह से सोचता कि उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अकेला ही संसार है अकेला ही पूर्ण पूर्णतृप्त है अकेला ही सब कुछ कर सकता है वो अकेला ही समय और अंतरिक्ष का स्वामी है उसके लिए इन पांच सर्वोपरि गुणों के बाद कुछ भी हासिल करने लायक नहीं रह जाते उसके पाँचों सर्वोपरि गुण हैं वो नित्य है वो सर्वव्यापी है वो सर्वकर्ता है वो आत्म आत्मतृप्त है उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती और वो सर्वज्ञ है उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उसको जानकारी नहीं है, इसलिए उसके पांच ही गुण हैं और उन पांचों गुणों में एक सीमांकन हो जाता है जब अंतरिक्ष और समय का आविर्भाव होता है पांचों गुणों में सीमांकन हो जाता है वो कम जानता है कम कर सकता है उसकी तृप्ति भी कम हो जाती है और अतृप्ति में बदल जाती है वो समय के बंधन में बंध के काल के पाश में बन जाता है काल के पार्श से गिर जाता है और वैसे वो अंतरिक्ष के पाश से भी गिर जाता है वो सर्वव्यापी से एक सीमित अंतरिक्ष का स्वामी बन जाता है जिसको हम शरीर बोलते हैं तो वो खुद अपनी इच्छा से कर्तव्य का अभिलाषी बन जाता है और यदा क्षोभ प्रलियत है जब ये क्षोभ शोब, इसको क्षोभ बोलते हैं यानी क्षोभ को हम एक सिंपल सी एक भाषा है जिससे हम समझ सकते हैं एक्सेंट्रिसिटी यानी कि अपने केंद्र से दूर होना आपने कभी एक पंखा देखा होगा खूब जोर जोर से जो हिलता है क्योंकि उसका जो केंद्र है वो डिस्टर्ब हो गया है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में से कहीं दूर तक चलेगी तो बहुत बदला कई बार आपको पहिया आए कार का पहिया एकदम बहुत स्मूथली गोल घूमने के बजाय ऐसे ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसमें जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी केंद्र से थोड़ी सी दूर चलेगी ऐसे ही हम जब अपने केंद्र से अपने आत्मस्थ केंद्र से दूर होते हैं तो अस्वस्थ हो जाते हैं स्वस्थ की परिभाषा है कि जब हम अपने केंद्र में होते हैं स्व में स्थित होते हैं हम अपनी चेतना अपने आत्मा को अपना स्वरूप समझते हैं उसको स्वस्थ कहते हैं तो उस परिस्थिति में स्वस्थ होते ही क्षोभ चला जाता है एक्सेंट्रिसिटी चली जाती है जो हमारे केंद्र से दूर होने के कारण जो ये संसार में हमारी अभिलाषाएँ हैं जो हमारी असमर्थताएँ हैं जो हमारी अशुद्धियाँ हैं वो इसीलिए हैं कि हम उस केंद्र से दूर हम अपनी चेतना के केंद्र से दूर चले गए चेतना के केंद्र में अवस्थित होते ही हमारी एक्सेंट्रिसिटी दूर हो जाती है। वैसे ही हमारी जो क्षोभ है इसको क्षोभ कहते हैं क्षोभ है, है ना हमारी केंद्र से दूरी और केंद्र से दूरी जो भी दूर होती है तो हम उस क्षोभ से दूर हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है तदा सियात पदम और जैसे ही वो योगी अपने केंद्र को स्पर्श करता है वो परम पद प्राप्त कर लेता है यानी कि नदियाँ की लंबी यात्रा पूरी हो गई और वो आप समुद्र में समा गई उसकी लंबी यात्रा पूरी हो गई कहाँ से शुरू हुई थी जब धूप लगी थी समुद्र में और वहाँ से भाप बनी थी बादल बने थे और वो समुद्र उस बहुत दूर उस समुद्र से बहुत दूर चले गए थे वो बादल और वो पहाड़ों पर जाके बरसे थे उसकी ये उसका जन्म हुआ था उस नदी का और अब वो बहते बहते बहते बहते सब रुकावटों को दूर करते करते आखिर वापस अपने समुद्र में चले गए इसी का नाम है मंगल विधान यानी जो जिस स्रोत से निकला है उसी स्रोत पे वापस पहुंचता है हम भी सुबह अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं लंबी यात्रा कर निकलते हैं भले महीना भर के लेकिन घूम फिर के वापस घर आते हैं और घर आने के बाद ही हम चैन लेते हैं अब हम घर आ गए क्योंकि घर वो है जहाँ से आप निकले हों इसलिए एक आत्मा भी जहाँ से निकली है हमारी या अपनी चेतना जहाँ से निकली है जो उसका स्रोत है वहीं पर जाने का उसका नोस्टेल है उसको वहाँ जाने के लिए ललक है उसके लॉन्जिंग है ललक है क्योंकि वो चाहती है कि मैं वापस वहाँ जाऊँ जहाँ से मैं आई हूँ तो आपकी आत्मा या आपकी चेतना उसी महाचेतना में महारणव में वापस मिलना चाहती है जहाँ से वो आई है जैसे कि एक नदी उसका स्रोत समुद्र है उसमें ही मिलने के बाद वो वापस अपना स्वरूप समुद्र को समर्पित कर देती है और उसके बाद में फिर वो न गंगा रह जाती है न नर्मदा रह जाती है और वो खुद समुद्र बन जाती है क्योंकि उसके बाद में उस नर्मदा और गंगा को उसमें से अलग करना संभव नहीं है वो तो उसमें अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है और उसमें फिर परमेश्वर ही बन जाती है समुद्र ही बन जाती ऐसे ही आत्मा जब विलीन होती है वही परमेश्वर बन जाती उसमें और परमेश्वर में भेद करना असंभव है जैसे कि नर्मदा का जल अगर एक बार उसमें जाके मिल गया समुद्र में उसके बाद में हम उसको अलग नहीं कर सकते कि अब ये वाला जल हम वापस रिवर्ट कर लें उसी तरीके से जब हम योगी उस क्षोभ से विलीन हो जाता है जब उसको अपने अंतर चेतना से स्पर्श हो जाता है कि बस मैं ये हूँ सारा ब्रह्मांड उसको उसकी नजर बदल जाती है परमेश्वर की तरफ देखने लगता है जो कोई देखता है जित देखूँ तित तू कहता है वो और उस परिस्थिति में वो स्वयं परम पद को प्राप्त कर लेता है अगला है तदा सात कृत्रिमो धर्मो तदा अस्य कृत्रिमो धर्मो यत्व कर्तृत्व लक्षण अब क्या होता है कि एक सीमा थी जो पांच कंचुक जो हमने यहाँ पर कई बार पढ़े हैं पाँच सीमाएँ हैं जो पांच परमेश्वर के गुण अभी ने बताया कि वो सर्वज्ञ है तृप्त है अकाल है सर्वव्यापी है सर्वकर्ता है ऐसे ही जो पांच गुण हैं ये पांचों गुण में जो सीमांकन हो गए थे पांचों गुणों में एक पट्टी बांध दी गई थी जैसे कि एक जल को एक पात्र में रख के उसको सील कर दो तो अब उसमें वो कैद हो गया जल उसमें कैद हो गया ये कैद हो सकती है 150 साल तक तुम गंगा जी का जल लाए उसके अंदर सील लगा दी उसमें पीतल के बर्तन में रख दिया और उसकी रोज़ पूजा कर रहे हो तो वो जल उसकी यात्रा में बाधा हो गया वो वो जल जाना कहाँ चाह रहा था समुद्र में और तुम ले आए उसको अपने पूजा घर में ला के रख दिया और उसको रोज अगरबत्ती लगा रहे हो लेकिन वो जल की क्या इच्छा है पूजित होने की इच्छा नहीं है उस जल की इच्छा है वापस उस समुद्र में जाने की जहाँ से वो अपना उद्भव प्राप्त करा था अब हम उसको तो वहाँ पूजा करते हैं अगरबत्ती लगाते हैं लेकिन वो जल कहाँ है उस पात्र में यही स्थिति मनुष्य की है कि मनुष्य भी एक प्रकार से वही कैद की हुई चेतना है इस शरीर में कैद है इसके अंदर जो चेतना है उसकी क्या इच्छा है कि वापस उस चैतन्य समुद्र में मिल जाऊँ जाके जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है क्योंकि यही उसकी नॉस्टेल्जिया है लॉन्जिंग है यही उसकी प्रबलतम इच्छा है क्योंकि जल की प्रबलतम इच्छा समुद्र में मिलने की होती है प्रबलतम कहीं भी डालो बहते बहते बहते बहते, बहते नदी नाले कैसे भी करते वो आखिर में समुद्र में जा मिलके ही शांत होता है वहीं उसको शांति मिलती है ऐसे ही परमेश्वर से मिलके ही इस चैतन्य को शांति मिलती है अब उसको हम पात्र में बंद कर दिया हम तो कहते हैं ये तो हमारे काका के भी पिताजी लेके आए थे पता नहीं उस जनवर में आए थे तो पाँच पीढ़ी पहले आया था और हम तो उसकी पूजा तो पाँच पीढ़ी तक वो तो कैद है उसकी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हो रही लेकिन ये इच्छा जरूर पूरी होगी क्योंकि यही मंगल विधान है क्योंकि कभी ना कभी उस जल को मुक्ति मिलेगी और वो वापस उस समुद्र में जाके मिलेगा ऐसा ही हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है ज्ञान प्राप्त करके उस आत्मचेतन में विलीन होने का ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार अगर हमने जन्म लिया है तो हम वापस वहीं जाएँगे जहाँ से हम अपना स्वरूप प्राप्त किया है जहाँ चेतना ने अपने आप का अस्तित्व प्राप्त किया है ये चैतन्य वहीं जाकर समाप्त होगा और जिसका होता है उसको बोलते हैं तदा स्यात परम पदम वैसे उसको परम पद प्राप्त हो जाता है तो तस्य तस्त्रिमो धर्मों जैसे ही वो पात्र से चेतना बाहर आती है इन पाँच कंचुकों से बाहर आती है पाँच सीमांकनों से जैसे ही वो आत्मा बाहर आती तो क्या हो जाता है यह तो, तो लक्षण वो परमेश्वर की तरह जानने और करने की क्षमता प्राप्त कर लेती क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर समुद्र बन जाती वो क्योंकि वो तो अटखेलियाँ करता हुआ जल जैसे ही उस पात्र से निकला वो तो वो समुद्र की तरफ भागना शुरू कर देता है यत इप्सित सर्व जानाती चोती च वो जो चाहता है इप्सित है इच्छा ज करता है क्यों, तत इप्सितम सर्वम वह जो इच्छा करता है वो करना है क्योंकि वो अब है ना उस बंधन से मुक्त हो गया जैसे ही उसको आत्म तत्व का स्पर्श होता है वो इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है उसको जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं जीवन मुक्ति या मोक्ष बोलते हैं क्यों अब वो उस बंधन से मुक्त हो गया जिस बंधन में पता नहीं कितने हजारों करोड़ों साल से पड़ा हुआ था कि बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ अब वो वहां से छूट जाता है जैसे उसकी जेल की सजा पूरी हो गई और अब वो अटकेलियाँ करता हुआ कहाँ जा रहा है सीधे सीधे अपने गंतव्य की ओर जा रहा है तो वो अकृत्रिम धर्म है ना अभी तक जो कृत्रिम रूप से बंध था अब वो खुला होने के बाद में अकृत्रिम हो गया ना नेचुरल हो गया वो वो आप अपनी इच्छा से दौड़ लगाना शुरू कर देता है अब तम अधिष्ठात्र भावे न अब यहाँ से योगी के बारे में अब द, जो 10वें नंबर तक जो श्लोक थे 1 से 10, उसमें परमेश्वर शिव चैतन्य संसार का स्वरूप परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताया था अब यहाँ से योगी के बारे में बताया जा रहा है तमधिष्ठात्र भावे न स्वभावान अवलोकयन योगी क्या करता है तम अधिष्ठात्र भावेना स्वभावाम अवलोकयन यानी अवलोकन करना है ना देखना और समस्त अधिष्ठान या पूरा ब्रह्मांड जो जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है पूरा ब्रह्मांड तो तम अधिष्ठात्र भावे उस पूरे संसार में क्या देखता है वो स्वभावाम अवलोकन अपने स्वयं की चेतना को सब जगह देखता है अवलोकन करता है किसका अपनी चेतना का उसे दिखाई देता है कि मेरी ही चेतना सब और फैली हुई है मान स्मयमान वास्ते मान बड़ा अच्छा शब्द है समय का मतलब होता है विस्मय विस्मय शब्द आश्चर्य से बहुत अलग है एक आश्चर्य तो तब भी होता है कि किसी ने दोस्त ने आके थप्पड़ मार दिया तो आपको आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो गया लेकिन विस्मय तब होता है कि जब आदमी अपने आनंद को किसी को न कह सके कि अनिर्वचनीय आनंद है मतलब आनंद है मैं कैसे किसी को कहूँ मेरे जीवन में वो शब्द ही नहीं है मेरी भाषा में वो ताकत ही नहीं है कि मैं इस आनंद का वर्णन कर सकूँ उसका नाम है संस्कृत में उसको बोलते हैं विस्मय है। ये आनंद और आश्चर्य का मिश्रण है आनंद यानी सुख नहीं आनंद मतलब जिसका कोई पर्यायवाची है नहीं और ना उसका कोई विलोम नहीं इसको अंग्रेजी में ब्लिस बोलते हैं हिंदी में आनंद बोलते हैं संस्कृत में भी आनंद ही बोलते हैं और यह आनंद का मतलब होता है कि वो परमेश्वरी आनंद जिस आनंद की एक क्वालिटी होती है। उसका एक गुण होता है कि इस आनंद से कोई भी जीव कभी भी उच उच्चत, उचटता नहीं होती बोर नहीं होता कि अगर आपके घर में एक नया आप टीवी खरीद के लाओ तो बड़ा मज़ा आएगा दो चार दिन तो आप उस टीवी के सामने से हटने की इच्छा नहीं करेंगे आपकी लेकिन उसके बाद में आप आठ पंद्रह दिन बाद बोर हो जाओगे बस ठीक है यार कितने दिन तक टीवी के सामने माथा पक्षी करेंगे तो घर में अगर कोई नई चीज़ आती है घर में कोई नया उत्सव आता है तो उस आनंद या उसको हम आनंद बोल देते हैं पर वो वास्तव में आनंद नहीं वो खुशी है जिसका विलोम भी है जैसे कि मान लो हमको दस लाख की लाटरी खुल जाए आनंद से नाचेंगे जिसको हम खुशी कह सकते हैं लेकिन अगर वो मालूम पड़े कि वो पैसा चोरी हो गया तो वही खुशी दुख में तब्दील हो जाएगी, दुख में बदल जाएगी लेकिन आनंद वो है जिसको ना कोई छीन सकता है न कोई चोरी कर सकता है ना उसमें कोई बाधा पैदा कर सकता है और न उसमें कभी कमी आती है और न कभी उससे मोरियत पैदा होती है न कभी उससे उच्चक तजी उचटता है तो वही आनंद है और उस आनंद के साथ जब आश्चर्य मिश्रित तो उस आनंद में नित नवीनता पैदा हो जाती है आप आपने देखा होगा कि कभी हम किसी के घर जाते हैं और हम देखा कि उसका घर बड़ा आज सुंदर सजा हुआ है बाहर की तरफ पड़े करीने से हर चीज़ जो रखी हुई है एक एक चीज़ बिल्कुल उसने समय में जगह पर रखी हुई है बच्चे भी बड़े सुसंस्कृत है बड़े अच्छी तरह से शांति से बैठे हुए हैं ना और देखा बाहर अच्छा बाहर गार्डन है बगीचा है इसमें खूब अच्छे फूल खेलते हैं सामान्य परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं मतलब जाते से ईर्षा पैदा हो जाती है अरे यार इसका घर इतना अच्छा है साले ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दो नंबर के काम किए हैं पता नहीं इतना पैसा कहाँ से लाया है फिर इतना व्यवस्थित क्यों है इसका घर हम तो सारे कोशिश करते हैं साले बच्चे सामान देते हैं गंदगी कर देते हैं फूल लगाओ तो साले पैड़े लोग उगते हैं उग जाते साले गाजर घास उग जाती वो आदमी हृदय के अंदर ईर्षा और क्षोभ से भर जाता है ये दृष्टि खुशी दुख में बदल गई सामने आप एक खुशनुमा माहौल दिख रहा है लेकिन हमको दुख हो रहा है उसी खुशनुमा माहौल में दुख हो रहा है योगी उस खुशनुमा माहौल में विस्मय से और भर जाए। उसको उस सौंदर्य में शिव का सौंदर्य दिखाई देगा कि वही सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है यहाँ पर जो सुंदरता दिखाई दे रही है उसी परमेश्वर सत्य की उसी परमेश्वर शिव की सुंदरता चाहे वो फूल अच्छे खिल रहे हैं घर में बच्चे बड़े आनंद से बैठे हैं शांति से बैठे हैं मस्ती नहीं कर रहे हैं हर चीज़ व्यवस्थित रखी हुई है और घर का मालिक बड़े प्यार से आपका स्वागत कर रहा है और इन परिस्थितियों में जो आनंद है उसका आनंद में नवीनता प्राप्त होगी तो विस्मय वो है जो कभी नीचे नहीं उतरता और उच्चतर और उच्चतर ही होता चला जाता है उसकी ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं है उस आनंद की ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं है वो बच्चों की तरह आनंदित हो जाता है किसी के आनंद में किसी और के यहाँ शादी हो रही हो तो भी वो बड़ा आनंदित हो जाता है किसी और की लाठी लगती है तो भी बड़ा आनंदित हो जाता है किसी के घर पे अच्छा पौधा खिलता देखता है तो उसमें भी आनंदित हो जाता है क्योंकि उसके आनंद में सारे संसार का आनंद उसका अपना आनंद है और वही योगी है तो यहाँ कहते हैं कि स्मयमान यवास्तः तम कुसृति कुतः जो इस आनंद को जीते जी प्राप्त कर लेता है जिसकी दृष्टि में ये आनंद प्राप्त हो जाता है अब वो कुसरती कुतः वो इस जन्म मरण के कुत्सित संसार में फिर से क्यों आएगा वो वापस इस जीवन मरण के कुत्सित संसार में आने के लिए अपात्र हो जाता है वो परमेश्वर की राह पर निकल पड़ता है जैसे कि वो बिल्कुल अब करीब पहुँच गया अपने समुद्र में विलीन होने के लिए जल अटखेली करता हुआ गंगा जी में मिल गया अब उसकी यात्रा को कोई रोक ही नहीं सकता वो सीधे सीधे अब समुद्र में चला जाए तो इस तरह बताते हैं कि जब वो उस आनंद मिश्रित आश्चर्य से सराबोर हो जाता है संसार को जब देखता है तो अपनी आत्मा का विकास देखता है सब जगह उसको आत्मा दिखाई देने लगती है और उस स्थिति में वो इस कुत्सित संसार में पुनः पुनः नहीं आता क्योंकि उसके जन्म मरण की संभावना समझ समाप्त क्यों समाप्त हो जाती क्योंकि वो अब उस महरणों में मिल जाएगा इसलिए उसकी जो एक पात्र में सीमित रहने की जो हजारों साल की गोल गोल घूमने की एक घट्टी थी उससे वो मुक्त हो गया और उसके बाद में वो अब उस महरणों में मिलने जा रहा है अब इसके आगे वो कहता है ना भाव भाव्यता में थी अब है ना यहाँ पर क्या है ये बात कुछ स्पष्टता इस इसलिए करी जा रही है कि कई लोग जो ज्ञान को विकृत रूप से प्रस्तुत करते वो कहते हैं कि परमेश्वर अभाव का नाम है मतलब सब कुछ नहीं है जैसे वो लोगों का चिंतन क्या होता है मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ कुछ बौद्ध लोग भी ऐसे हैं बौद्धों के अलग अलग शाखाएं हैं उनमें कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ इस तरह से उनका सोच होता है यानी वो क्या कहते हैं कि सब कुछ जब निगेट हो जाता है सब कुछ नलिफाई हो जाता है कुछ नहीं होता तो उस परिस्थिति में परमेश्वर होता है लेकिन इसको शिव शास्त्र कहते हैं कि जब तुम नहीं हो तो तुमको फिर उसका अनुभव कैसे होगा जब तुम समाधि लगाते हो तुमको तो मेरे को संसार में शिव दिखाई देता है या अंतरात्मा के अंदर संसार दिखाई देता है और वही सर्वोच्च स्थिति है तो उस प्रकार से मैं नहीं हूँ तो फिर ये अनुभव कौन लेगा जब मैं नहीं हूँ तो वो कहते हैं कि नाभावो भाव्यता में थी अभाव पर हम भावना नहीं कर सकते नेगेटिविटी के ऊपर हम ध्यान नहीं कर सकते जैसे कि हम कहें कि जरा एक लड्डू लेके आना तो आप उठा के ला कर रख दो ये लड्डू हमने कहा माइनस वन लड्डू लाना ऋण एक लड्डू लाना तो आप कैसे ले आओगे उसको उसकी भावना आप कल्पना कर सकते हो लेकिन उसको ला नहीं बता सकते तो हम अभाव की भावना नहीं कर सकते ना अभावो भाव्यता में न च्रास से मूड़ता वहाँ पर न तो मूड़ता है अमूढ़ मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि जब हम अभाव की बात करें तो वहाँ पे मूड़ता नहीं है वास्तव में ये मात्र जड़ता की बात है कि जब हम कहें कि अभाव पर ध्यान करो तो कुछ लोगों के लिए उन्होंने उस बात का जवाब दिया है कि अभाव पर ही ध्यान करना है अभाव का मतलब होता है कि जो कुछ भी नहीं कर सकता जो कुछ भी नहीं है वो कैसे कर सकता है हम कहते हैं कि संसार आनंद का नाम है और परमेश्वर का आनंद का नाम है संसार है जो संसार है वो परमेश्वर के आनंद का दूसरा नाम है तो जब वो संसार इतना उत्साह से उच्छलित होकर परमेश्वर इस संसार को आनंद से बनाता है और इस आनंद से चलाता है और उस आनंद से वापस समेट के फिर उस आनंद से चलाता है और जिस समय चलाता है वो अपना स्वरूप खेल के लिए छिपा लेता है उसका नाम है तिरोधन ये चौथा कृत्य है परमेश्वर का तिररोधान जैसे कि हम पत्ते खेलते हैं तो चाहे हमारा सामने और सामने पक्का दोस्त बैठा है तभी हम उसको पत्ते अपने बताते थोड़ी है क्या क्योंकि खेल का मज़ा किरकिरा हो जाएगा जब हमको एक दूसरे के पत्ते देख लेंगे तो फिर खेलेंगे कैसे तो संसार में अगर हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि मैं शिव हूँ तो सब जन ऐसे बैठ जाएंगे हमको क्या करना है हम आत्म तरफ हमको कुछ नहीं करना कोई क्रिया की जरूरत नहीं इसलिए हम उसको अपने स्वभाव को नहीं जानते ये परमेश्वर की माया शक्ति ने एक पर्दा डाल दिया हमको नहीं बताया कि हम कौन है और पांचवा परमेश्वर के कृत्य है तिरोधान के बाद में अनुग्रह यानी वो उस पर्दे को हटा देता है तो देख लो तुम्हारा स्वरूप क्या है तुमको अनु मैं और तुमको यहाँ अलग नहीं है तो और जब जैसे ही दिखता है तो वो जीव उस समुद्र की ओर दौड़ पड़ता है क्योंकि उसको तो युगो युगों से चाहत थी अपने स्रोत पर जाने की अब जहाँ से वो निकला उसी जगह पर जाने की उसकी युगो युगों से चाहती और तो जैसे ही वो पर्दा हटता है तो दौड़ पड़ता है जैसे बरसों से मुझे मां नहीं दिखी और मेरे को जिस दिन पर्दा हटा और दिखी मेरी मां तो आदमी दौड़ के गले पड़ जाएगा तो ऐसे ही उसको परमेश्वर को जैसे ही वो उसका पर्दा हटता है वो युगों युग की चाह उसकी प्रस्फुल्लित हो जाती है तो फिर जब वो परमेश्वर ही इस आनंद से इस संसार को निर्मित करता है चलाता है एक खेल खेलता है उसको छिपाता है उसको अनुग्रह करता है उजागर करता है फिर हम कैसे कह सकते मैं नहीं हूँ इसलिए उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि यहाँ पर जो निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि ईश्वर की विधायक सत्ता है उसको हम नकार नहीं सकते परमेश्वर को नकारना अपने आप को नकारने नहीं देता है अब आप कहो कि मैं नहीं हूं तो फिर ये बोल कौन रहा है कि मैं नहीं इसको बोलने वाला भी तो है इसलिए इस तरह से शिव शास्त्र का कहना है कि परमेश्वर की विधायक सत्ता है अभावात्मक सत्ता नहीं जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अभावात्मक सत्ता है कुछ नहीं का नाम परमेश्वर है तो हम लोग यहाँ पर नहीं मानते कि कुछ नहीं का क्योंकि वो जब इतना कर रहा है इतने आनंद से संसार को चला रहा है अपने में समेट रहा है और वो इस संसार में सबको चेतनता देता है अस्तित्व तो देता है तो कुछ नहीं कैसे हो सकता वो अपने आप की विधायक सत्ता है तो वो पंचकृत्य करता है किसी वस्तु की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है जिसको हम सृष्टि बोलते हैं उसको खेलता है उसको हम स्थिति कहते हैं कुछ समय तक उसको मनाए रखता है या उसका पालन करता है उसके बाद में वो उसका संवार कर लेता है यानी वो अपने आप में बुला लेता है जैसे कि बादलों के द्वारा वो जल की सृष्टि करता है गंगा की सृष्टि बादलों से ही होती है फिर वो उसको एक लंबा समय देता है कि वो वापस उस तक लौट के आए और जब तक रास्ते में होती है तो वो स्वरूप हमको दिखाई नहीं देता कि ये समुद्र है हम कहते ये तो गंगा जी फिर कहते हैं ये तो नर्मदा जी है, ये तो क्षिप्रा जी है हमको सब अलग अलग दिखाई देती जबकि वास्तव में क्या है वही जल है जो समुद्र से आया था और वापस मिलने के बाद उनको इन तीनों में भेद करना मुश्किल है मुश्किल क्या असंभव है वो तो वापस वही बन जाएगी जो है इसलिए ये जो भिन्नतात्मक दृष्टि है वो हमारी भ्रम है इल्यूज़न है और वास्तविक तात्विक दृष्टि वही है कि जो योगी की दृष्टि होती है कि पूरा संसार शिव है और जब हम हमारे अंदर बैठे शिव पर ध्यान करते हैं तो वहाँ पर हमको पूरा संसार दिखाई देता है तो इस तरह से भीतर और बाहर दोनों तरफ की सृष्टियों में कोई भेद नहीं है एक अंदर है एक बाहर है और योगी दोनों को लगातार देखता है भीतर देखता है संसार बाहर देखता है शिव भीतर देखता है संसार बाहर देखता है इसी का नाम है क्रमुद्रा दोनों तरफ से वो बड़ा आनंदित होता है कि दोनों तरफ से उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है तो इस तरह से हमारी आज की ये जो चार श्लोक हमने आज चार कारिकाएँ पढ़ने के लिए रखी थी ये पूर्ण होती हैं और अगली बार से एक चीज़ और आपसे विनती है कि अगर हम कहीं भी मन में कुछ प्रश्न आते हैं तो हम आपस में प्रश्न उत्तर कर सकते हैं इससे एक ज़रूर फायदा होता है न केवल प्रश्न करने वाले का लेकिन हम सबका फायदा होता है जैसे आपका उत्तर मैं नहीं दे पाया तो मैं भी तो अपने गुरु से पूछूंगा कि भाई इसकी क्या उत्तर है या कोई भी बात हो अगर एक के मन में प्रश्न है दूसरे सबका कल समाधान होता है इसलिए अगर हो सके तो कोई भी बात हो हम आपस में चर्चा अंतिम पाँच मिनट जरूर करें तो आज का कार्यक्रम इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं